लोकयती तद शुण्ती तद भाषयती तद चिंत गौणी त्रिधा गुणभेद भेदा दर उत्तरस्मात उत्तर पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय जो कहा न जा सके जिया जा सके भोगा जा सके अनुभव किया जा सके पर कहा ना जा सके लहर सागर में है सागर भी लहर में है लेकिन लहर पूरी की पूरी सागर में है पूरा का पूरा सागर लहर में नहीं अनुभव सागर जैसा है अभिव्यक्ति लहर जैसी थोड़ी सी खबर लाती है पर बहुत आनंद गुना पीछे छूट जाता है जरा सी झलक लाती है लेकिन बहुत शेष रह जाता है शब्द शून्य को बांध नहीं पाते बांध नहीं सकते शब्द तो छोटे छोटे आंगनों जैसे हैं अनुभव का शून्य का प्रेम का परमात्मा का आकाश असीम है यद्यपि आंगन में भी वही आकाश झांकता है लेकिन आंगन को आकाश में समझ लेना अन्यथा काराग्रह में पड़ जाओगे जिसने आंगन को आकाश समझा उसका दुर्भाग्य क्योंकि फिर आंगन में ही जीने लगेगा आंगन से आकाश बहुत बड़ा है आंगन से स्वाद ले लेना लेकिन त्रप्त मत हो जाए शब्द से अनुभव का आकाश बहुत बड़ा है शब्द से प्यास जगे शब्द से यात्रा शुरू हो लेकिन शब्द पर यात्रा पूरी न हो जाए कहीं शब्द को ही सम्मत समझ लेना शब्द में इंगित है इशारे इससे मील के किनारे राह के किनारे मील के पत्थर तीर लगे आग की तरफ सूचना है मील के पत्थर को मंजिल मत समझ लेना सभी शब्द चाहे वेद के हों चाहे कुरान के चाहे बाइबल के शब्द मात्र सीमित और प्रेम का अनुभव विराट है इसलिए पहला सूत्र आज का बहुत अनूठा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम उस प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय उसकी व्याख्या न हो सके अभिव्यक्ति न हो सके ऐसे नहीं कि जिन्होंने जाना नहीं कहा है खूब कहा है बार बार कहा है हजार बार कहा है फिर भी अनुभव किया है जो कहना चाहते थे वो नहीं कहा जा पाया है जो कहा है बहुत छोटा है जो कहना चाहते थे बहुत बड़ा है रविनाथ मरण पर थे एक मित्र ने कहा तुम धन्य हो तुम्हें जो गाना था गा लिया कहना था कह लिया तुमने छह हजार गीत रचे तुम महाकवि हो तुम तो शांति से तृप्ति से मृत्यु में विदा हो सकते हो रविनाथ ने आंख खोली और कहा तृप्ति तृप्ति कैसी जो कहना चाहता था अभी भी अन कहा रह गया जो गाना चाहता था अभी गा कहा पाया यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तूने क्या किया कैसे अस्मे में उठा रहा है मुझे अभी तो वाद्य बिठा पाया था साज जमा पाया था, अभी तो गीत जो गाना था अनगाया रह गया है अभी फूल खिले नहीं अभी तो सिर्फ भूमि तैयार हुई थी बाहर के लोगों ने तो यही समझ लिया कि वाध्य का बिठाना तबले की ठोकपीठ सितार का तारों का जमन यही संगीत है अगर कोई कवि कहता हो कि जो गाना था गा लिया है तो समझना कभी छोटा है गाने को बहुत कुछ होगा ही ना इसलिए गालिया अगर कोई चित्रकार कहे जो चित्रित करना था कर लिया है तो समझने का चित्रित करने को कुछ बहुत ज्यादा ना रहा होगा आंगन ही बनाना था आकाश नहीं सिर्फ छोटे छुद्र अनुभव ही प्रकट होते जितना विराट अनुभव हो उतना ही अप्रकट रह जाता है जितना हो विराट उतना ही अनिर्वचनीय हो जाता है अनिर्वचनीयता विराटता के अनुपात में होती इसलिए बुद्ध ने कहा है कि तुम सोचते हो मैं बोला बोलने की कोशिश की बोला कहां बुद्ध के भक्त जापान में कहते हैं जैन फकीर कि बुद्ध बोले ही नहीं चालीस साल निरंतर बोले यही मैं तुमसे कहता हूं रोज तो मुझे सुनते हो मैं बोला नहीं जो बोलना है बोला नहीं जा सकता अनिर्वच है जो बोल रहा हूं वो वही है जो बोला जा सकता है वो वही नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूं मेरे बोलने को तुम तो मेरी आकांक्षा अभिपसा अभिलाषा मत समझ लेना मेरा बोलना शब्द की सीमा में होगा ही कोई उपाय नहीं शून्य का संगीत बजाना हो तो वीणा के तार से कैसे उठाओगे तार तो ध्वनि करेगा शून्य तो ध्वनि में खो जाएगा शून्य का संगीत उठाना हो तो वीणा तोड़ देनी पड़ेगी शून्य का संगीत उठाना हो तो वीणा को अनुपस्थित हो जाना पड़ेगा वीणा की मौजूदगी भी बाधा होगी मौन से ही कहा जा सकता है जो कहना है लेकिन मौन तुम ना समझ सकोगे प्रेम अनिर्वचनीय है लेकिन प्रेम को जो समझना चाहते शब्द के अतिरिक्त उनके पास कोई और समझ नहीं इसलिए प्रेम पर भी बोलना होता है शून्य नहीं होता परिभाषित रहता मात्र नयन में मनवंतर संवत्सर वत्सर कब बंधते लघु में रहते सभी अनाम न कोई कभी पुकारा जाता है रह जाती अभिव्यक्ति अधूरी जीवन शिशु तुतलाता सब बोलना तुतलाने जैसा है बुद्धों के वचन भी तोतले तुतलाने जैसे जैसे छोटा बच्चा कुछ कहना चाहता है बड़े भाव से भरा है पर शब्द नहीं शब्दों का भी कुछ खोजबीन कर ले थोड़ी बहुत तो बड़े थोड़े से शब्द हैं कहना चाहता है बड़ी बातें लेकिन एक ही शब्द जानता है मामा उसी से सब कहना है भूख लगे तो मामा प्यास लगे तो मामा धूप लगे तो मामा सिख लगे तो मामा एक ही शब्द है उसी से सब कहना है शब्द बड़े थोड़े कहने को बड़ा विराट और प्रेम विराट से भी विराट तर प्रेम महाशून्य है प्रेम का अर्थ ही है जहां तुम मिट जाओ जहां तुम्हारी खबर ना मिले ऐसी जगह आ जाओ जहां अपने को भी खोजने से खोज ना सको प्रेम का अर्थ है जहां तुम मिट जाओ प्रेम महामृत्यु है तुम जहां शून्य हो जाते हो वहीं परमात्मा प्रकट होता है अपने अनंत रूपों में जहां तुम खो जाते हो वहीं उसकी वीणा बज उठती है अनंत स्वर संगीत तुम्हें घेर लेते लेकिन तुम बचते नहीं कहने वाला नहीं बचता पहली बात भाषा छोटी ही संकुचित थोड़े से शब्द बच्चे के तुतलाने जैसे फिर दूसरी बात प्रेम को जानने वाला जानने में खो जाता है पिघल जाता है बह जाता है बोलने वाला बचता नहीं जब बोलने योग्य कुछ होता है जीवन में तो बोलने वाला नहीं बचता जब तक बोलने वाला होता है जीवन में तो कुछ बोलने योग्य नहीं होता तुम कितना बोलते हो कभी सोचा सुबह से सांझ बोलते ही रहते हो कभी विचारा बोलने को क्या है रात नींद में भी बड़बड़ाते हो बोले ही चले जाते हो कभी ठहरो क्षण भर को ठिटको कभी रुक के सोचो लौट के देखो बोलने को क्या है बोलने को कुछ भी नहीं मगर बोल बोल के ऐसा आभास कर लेते हो जैसे बोलने को बहुत कुछ था कहानी कह कह के, के आभास कर लेते हो कि कहने को कहानी थी ऐसे झूठी संपदा का भ्रम पैदा होता है गा गा के समझा लेते हो कि गीत पैदा हुआ था गायक का जन्म हुआ था बिना जाने स्वर ताल का कोई अनुभव नहीं लेकिन ठोकते पीटते रहते हो वीणा को सोरगुल होता है निश्चित ही उसी सोरगुल को संगीत समझ लेते हो जब संगीत पैदा होता है तो हाथ रोकने लगते वीणा छेड़ने में भी डरते जितनी होती है गहरी समझ उतना ही मौन प्रगाढ़ होने लगता है फिर अगर तुम बोलते भी हो तो जान के बोलते हो मजबूरी है दूसरा समझ ना सकेगा मौन को इसलिए मुखर होते हो लेकिन एक क्षण को भी यह बात विस्मरण नहीं होती कि जो पाया है वो कहा ना जा सकेगा कि कहने वाला भी शेष नहीं रहा उसी पाने में उसे भी उसी पाने में उसे दे डाला है उसे देकर ही तो पाया है शून्य नहीं होता परिभाषित और प्रेम शून्य है महाशून्य दो तरह के शून्य एक तो गणित का शून्य वो किताबों में कागजों पर स्लेट पट्टियों पर होता है आदमी न हो तो गणित का शून्य मिट जाएगा क्योंकि आदमी न हो तो गणित न होगा गणित का शून्य भी बड़ा बहुमूल्य है एक के ऊपर रख दो तो दस बन जाते दस के ऊपर रख दो तो सौ बन जाते शून्य से सारा गणित निकलता है सारा गणित शून्य का ही फैलाव है लेकिन वो शून्य खोज आएगा वो मनुष्य निर्मित शून्य है गणित का शून्य असली शून्य नहीं आदमी ना होगा खोज आएगा लेकिन एक और शून्य भी है असली शून्य प्रेम का आदमी हो या ना हो रहेगा जब दो पक्षी भी प्रेम में पड़ते हैं तो उसी शून्य में उतर जाते हैं। जब धरती आकाश प्रेम में डूबते हैं तो उसी शून्य में उतर जाते जब दो पौते लहलाहाते हैं प्रेम की तरंग में तो उसी शून्य में उतर जाते हैं प्रेम का शून्य जीवन का शून्य गणित का शून्य तो नकारात्मक भाव रखता है गणित के शून्य का अर्थ होता है जहां कुछ भी नहीं खाली यद्यपि उस खाली से सारे गणित का खेल चलता है तुम शून्य को हटा लो गणित से आंकड़े रह जाएंगे लेकिन गणित खोजा है सारा विस्तार उसी ना कुछ का है लेकिन प्रेम का शून्य तो विधायक शून्य है जैसे गणित का सारा विस्तार गणित के शून्य का है ऐसे ही जीवन का सारा विस्तार प्रेम के शून्य का है तुम पैदा हुए प्रेम की किसी ऊर्जा से सारे जगत का खेल चलता है प्रेम की किसी ऊर्जा से अब तो वैज्ञानिकों को भी शक होने लगा कि शायद जिसे वे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं पृथ्वी का वो पृथ्वी का प्रेम हो और जिसे वो ऋण और धन विद्युत का आकर्षण कहते हैं वो शायद विद्युती प्रेम हो शायद जिसे वो तारों के बीच का संबंध और जोड़ कहते हैं वो भी चुंबकीय प्रेम हो शायद अणु परमाणु जिससे गुथे हैं और टूट के छितर नहीं जाते वो भी प्रेम की ही गांठ वो भी प्रेम का ही गठबंधन होना भी चाहिए क्योंकि आदमी कुछ अलग थलग तो नहीं आया है इसी विराट से जाएगा इसी विराट में जहां से आदमी आता वहीं से पौधे आते वहीं से पत्थर आते जरूर कोई चीज तो समान होनी ही चाहिए स्रोत समान है तो कुछ चीज समान होनी ही चाहिए तभी तो तुम पत्थर के पास बैठ के भी अजनबी अनुभव नहीं करते वृक्ष के पास बैठ के भी अपनापन अनुभव करते हो सागर भी बुलाता है हिमालय से भी बात हो जाती है आकाश को देखते हो तो भी संबंध बनता है परिवार मालूम होता है अस्तित्व परिवार है और अगर परिवार को तुम समझो तो परिवार को जोड़ने वाले सेतु और धागे का नाम ही प्रेम है इसलिए जीसस का वचन अनूठा है जब जीसस ने कहा परमात्मा प्रेम जीसस ने यह कहा कि परमात्मा को छोड़ दो तो भी चलेगा प्रेम को मत छोड़ देना परमात्मा को भूल जाओ कुछ हर जाना होगा प्रेम को मत भूल जाना प्रेम है तो परमात्मा हो ही जाएगा और अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा पत्थर की तरह मंदिरों में पड़ा रह जाएगा मुर्दा लाश होगी उसकी उससे जीवन खो जाए। भक्ति का सारा सूत्र प्रेम है और प्रेम से सब निकला है पदार्थ ही नहीं परमात्मा भी परमात्मा प्रेम की आत्यंतिक नियति है अंतिम खिलावट आखिरी ऊंचाई संगीत की आखिरी छलांग परमात्मा प्रेम का ही सघन रूप है तो प्रेम को समझा तो परमात्मा को समझा प्रेम को न समझ पाए तो परमात्मा से चूक हो जाएगी इसलिए भक्ति का शास्त्र बड़ा अनूठा है भक्ति का शास्त्र संसार के विरोध में नहीं भक्ति का शास्त्र कहता है संसार में प्रेम को खोजना क्योंकि उन्हीं चरण चिन्हों के सहारे तुम परमात्मा तक पहुंच पाओगे हा एक दृष्टि का रूपांतरण चाहिए अपने बेटे को प्रेम करना अपने बेटे की तरह नहीं वहीं भूल हो जाती अपने बेटे को भी प्रेम करना परमात्मा के रूप की तरह वहीं भूल मिट जाती वहीं उलझन छूट जाती प्रेम जिसको भी करना उसमें परमात्मा देखना और प्रेम से शुरुआत होती प्रेम के अभाव में परमात्मा कोरी लफ्ची है शाब्दिक जाल है तर्क का ऊहा है बात विवाद है सार कुछ भी नहीं इसलिए तुम पाओगे बहुतों को पंडितों को परमात्मा की चर्चा करते लेकिन अगर उनकी आंख में तुम्हें प्रेम की किरण न मिले तो समझ लेना सब धोखा है सब पाखंड है प्रेम की किरण हो आंख में तो चर्चा कोई भी चलती हो परमात्मा की ही चर्चा है चाहे कोई यह भी कहता हो परमात्मा नहीं जैसा बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं लेकिन बुद्ध धोखा थोड़ी दे पाएंगे किसको धोखा देने की सोच रहे किसको धोखा दे पाए बुद्ध कहते रहे परमात्मा नहीं लेकिन आंख कहती रही परमात्मा है आंख की किरण कहती रही परमात्मा है एच जीवेल्स ने बड़ी महत्वपूर्ण तो बात लिखी है कि बुद्ध जैसा ईश्वर शून्य और ईश्वर जैसा व्यक्ति पृथ्वी पर हुआ नहीं ईश्वर शून्य और ईश्वर जैसा गॉडलेस गॉड लाइक -like. किसको धोखा देने का सोचा है बुद्ध ने बुद्धू पड़ जाए धोखे में पड़ जाए बाकी कोई जानने वाला क्या धोखे में पड़ेगा बुद्ध की आंख कहती है जो बुद्ध के वचन इंकार करते हो और बुद्ध शायद इसीलिए इंकार कर रहे हैं कि मुझसे कहने से क्या होगा अगर आंख में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता और आंख में अगर दिखाई पड़ता है तो मुंह कुछ भी कहता हो तुम देख ही लोगे वो शायद कसोटी थी वो शायद जो उनके पास आते थे उनकी परीक्षा थी जो परीक्षा में पार उतर गए उन्होंने बुद्ध के द्वार से उस गुरुद्वारे से सब कुछ पा लिया स्वभाव बुद्ध कहते रहे भगवान नहीं है और जिन्होंने बुद्ध को जाना उन्होंने कहा तुम भगवान धोखा किससे दे सकते हो शून्य नहीं होता परिभाषित रहता मात्र नयन में मनुवंतर संवत्सर वत्सर कब बंधते लघु क्षण में रहते सभी अनाम न कोई कभी पुकारा जाता है रह जाती अभिव्यक्ति अधूरी जीवन शिशु तुतलाता हमारे श्रेष्ठतम व्याख्याकार भी तुतला रहे हमारे श्रेष्टतम दार्शनिक और मनीषी भी तुतला रहे मगर उनकी करुणा कि उसे कहने की कोशिश करते हैं जो नहीं कहा जा सकता और तुम्हारी भूल होगी कि उन्होंने जो कहा है तुम उसे वही समझ लो कि वही सत्य है उनकी करुणा है इसलिए कहते हैं तुम्हारा अज्ञान होगा अगर तुम उसे पकड़ लो जिन्होंने वेद की रिचाएं गाई उनकी महाकरुणा है वो न गाते तो मनुष्यता वंचित रह जाती वे न गाते तो मनुष्य दरिद्र होता वे न गाते तो मनुष्य की चेतना इतनी समृद्ध न होती जितनी आज है लेकिन तुम्हारी भूल होगी कि तुम उन ऋचाओं को पकड़ के बैठ जाओ और तुम समझो कि में सत्य या कि सत्य इसलिए तो नारद ने कहा भक्त सर्वथा वेद का त्याग कर देता है वेद से मतलब सिर्फ चार वेदों का नहीं वेद से मतलब उन सभी शास्त्रों का है जिनमें महा पुरुषों ने अपने अनुभव को परिभाषित करने की असफल चेष्टा की फल इसलिए भी हो जाती है चेष्टा कि जब तुम परमात्मा के पास पहुंचते हो जितने पास पहुंचते हो तुमने जो मांगा था उससे अनंत गुना मिलना शुरू होता है तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाती है एक रूप मांगा था तुमने यह सारा संसार दे दिया छोटी सी पुतली के पट पर किस किस का प्रतिबिंब उतारू भीड़ खड़ी है सन्मुख मेरे किसे छोड़ दू किसे पुकारूं एक कली मांगी थी तुमने अपना हार उतार दे दिया एक राग मांगा था तुमने अपना उठा सितार दे दिया एक रंग मांगा था तुमने सुर धनु का उपहार दे दिया छोली छोटी पड़ जाती मांगने वाले का हृदय छोटा पड़ जाता जैसे बूंद में सागर उतर आए तो जो दशा बूंद की हो जाए वही भक्त की हो जाती अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम प्रेम का स्वरूप व्याख्या के वर्चन के बाहर प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय अनिरवचनीता बहुरंगी है बहुमुखी है बहुआयामी परमात्मा का जब उदघोष होता है तो तुम सुनते हो परमात्मा बोलता नहीं तुम भर जाते हो संगीत से और उसके बिना मौन रही आती रहस्यपूर्ण है अनुभव कभी कभी तुम्हें अनुभव होगा किसी महानुभाव की छाया में सदगुरु चुप होगा और अचानक तुम अनुभव करोगे तुम भरने लगे उसने कुछ दिया नहीं प्रगट अब प्रगट में कुछ उंडल आया उसने कुछ तुम्हारे हाथों में दिया नहीं सीधा साफ रूपरेखा में आबद्ध और तुम्हारे हाथ अचानक भर गए परमात्मा प्रसाद देता नहीं तुम्हें मिलता है दे तो प्रकट करना आसान हो जाए बिना दिया मिलता है बोले सुनो हो तो दूसरे को भी सुनाना आसान हो जाए सुनने से आती है प्रतिति, एहसास लहर मस्ती की तरह तुम्हें घेर लेता है शब्दों की तरह नहीं की तरह नहीं शराब की तरह तुम्हें भर देता है तुम तुम नहीं रह जाते सब कुछ बदल जाता है लेकिन कोई हाथ देते हुए मालूम नहीं पड़ते कोई वाणी बोलती हुई मालूम नहीं पड़ती सुना जाता है इलहाम होता है उदघोषणा होती स्रोत का पता नहीं चलता तुम चकित अवाक रहस्यपूरित रह जाते हो उस घड़ी में हृदय भी रुक जाता है मन की तो बात ही ना करो विचार ठिटक जाते हैं, सोच विचार की सारी क्षमता हो जाती है तुम पहली दफा निर्बोध शिशु की भांति हो जाते, कोरे कागज गोसे मुस्ताक की क्या बात है अल्लाह अल्लाह सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में है कंठित कानों की क्या बात कहें वो गीत जो अभी गाया नहीं गया जो फूल अभी फूला नहीं जो बीज अभी टूटा नहीं सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में है अभी साज के बाहर नहीं आया अभी रूप नहीं लिया अरूप मौन देख रहा हूं उसे जिसने अभी आकार नहीं लिया मिलन हो रहा है उससे जो अभी जन्मा नहीं फिर कैसे अभिव्यक्ति होगी फिर कैसे अभिव्यंजना होगी अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम ग स्वाद की तरह मुंह का स्वाद मूका स्वादम नारद के सूत्र को फिर भक्त हजारों तरह से गाते रहे कबीर कहते हैं गूंगी केरी सरकरा गुंगे का गुड़ तो लोकोक्ति बन गया मगर जन्म हुआ है इसी सूत्र से मूका स्वादम वत तो गुंगे के स्वाद की तरह गुंगे के स्वाद को समझे गुंगे को कोई अड़चन स्वाद लेने में नहीं स्वाद की पूछना मत स्वाद लेने में गुंगा उतना ही समर्थ है जितना कोई और क्योंकि स्वाद की इंद्री गुंगे के पास उतनी ही है जितनी तुम्हारे पास इंद्रिय एक ही है स्वाद की और वाणी की जीवा इसलिए यह सूत्र पैदा हुआ जीभ ही स्वाद लेती है जीभ ही बोलती है अब सवाल यह है जब जीभ ही स्वाद लेती है तो बोलने में दिक्कत क्या है जीव ने ही स्वाद लिया है बोल दे किसी और ने लिया होता और हम जीभ से पूछते तो अड़चन हो सकती थी जब तुमने ही स्वाद लिया है तो बोल दो इसलिए ये सूत्र पैदा हुआ कि माना जीव ही स्वाद लेती है लेकिन जीव के पास दो क्षमताएं अलग अलग है इसलिए गूंगा बोल तो नहीं सकता स्वाद तो ले सकता है इसलिए बोलने की क्षमता और स्वाद की क्षमता को एक मत मानना वो अलग अलग है गूंगा बोल नहीं सकता स्वाद ले सकता है तुम बोल भी सकते हो स्वाद भी ले सकते हो एक ही जीप से दोनों काम होते लेकिन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता नहीं तो गूंगा भी स्वाद ना ले सकता अगर बोलने के कारण गूंगे की जीप खराब हो गई है बोल नहीं सकता तो स्वाद कैसे लेगा पर स्वाद तो बड़े मजे से लेता है संभावना इस बात की है कि गूंगा तुमसे ज्यादा बेहतर स्वाद लेता हो क्योंकि बोलने की भी अड़चन वहां नहीं वहां उसकी जीव पूरी की पूरी मुक्त है गूंगे की स्वाद की भांति भक्त अनुभव तो करता है बोल नहीं पाता तार्किक पूछते हैं जब तुम्हें ही अनुभव हुआ तो बोल क्यों नहीं देते हो पश्चिम के एक वर्तमान विचारकें आर्थ कोइस्लर स्लसदियों से जो तर्क दोहराया गया है वही वो आज भी दोहराते वो यही कहते हैं बार बार कि जो अनुभव किया जा सकता है वो बोला क्यों नहीं जा सकता है? जब तुमने जान लिया तो जना दो आखिर अड़चन क्या है उनके कहने का अर्थ यह है समस्त तार्किकों का कहने का अर्थ यह है कि संतों को कुछ हुआ नहीं है व्यर्थ की बकवास चूंकि हुआ नहीं इसलिए कह नहीं सकते मगर कहते ये हैं कि हुआ बहुत बड़ा है और कह नहीं पा रहे हैं। हुआ ही नहीं है कुछ तार्किक ये कहता है जो हुआ है उसे कहोगे क्यों ना सिर में दर्द होता है पता चलता है तो तुम कह देते हो सिर दर्द हुआ पैर में कांटा चुपता है पता चलता है तो तुम कह देते हो कांटे की पीड़ा है खुशी होती है हृदय उत्फुल्ल होता है तो तुम कह देते हो प्रसन्न है खुश है बहुत आनंदित तुम सभी बातें कह देते हो जो तुम जान पाते हो यह परमात्मा की बात के संबंध में गूंगे क्यों हो जाते कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा दे रहे हो जब सभी और ज्ञान अभिव्यक्त तो हो जाते तो यही ज्ञान अनभिव्यक्त क्यों रह जाता यह ज्ञान ही ना होगा या तो तुम धोखा दे रहे हो या खुद धोखे में पड़े हो तार्किक का ये, ये प्रश्न है